बंदे गुरुपद तंग भक्त श्रीचैतन प्रभु बंदेता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन बंदे राधिका चरण गोपीजन समायुतं बिंदा वंशाकल्पतरुवश्यवच पति पावनी भो वैष्णवेभ्यो नमो नमक लंघयत गिरी यदिपातमह वंदे परमा नंदमाधव वृंदाई तुलसीदे वैपिया वैकेशवश भक्ति पदे देवी सत्वत्य नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चयन देवी सरस्वती व्या संतोजय संकेतने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्र गुरु भक्ति गुरभक्ति भक्ति प्रमदा सदा सदाभव भविष्य दोहम तेतास्पम शिव विरींचीता हम फनतपालीपूत वंदे महापुरुष ते चरि यद्लवनखचंदमि छटाया विस्फुरी जीत गपववधु स्वदर्शी पूर्णागरसागर सारूर्ति साराधि कामयि कदम कृपा करो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निदानंद श्रियात गाधर शिवासादी से गौरभक्तन्दु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभुनेैत गगदाधर शिवसौरभक्तृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे लम्बित जानुमंबितुजौ कनका बतीर्तन कमलायताक्ष विषाबर दिजवर जुगधौर्मपाल वंदेय जगत्रियकुण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे भजे भजे भजैकनंदनम समस्त पाप खंडन भजे भजैकनंदनम समस्त पाप खंदनम सदैवन दनंदनम सदैवनंदनम स्वभाचितर सदैवनंदनंदनम श्रीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बताएं माथुर विरोह ब्रजवासी गणों का सेवा करना ही हमारा जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य है सिमत रूप पदाम्बुज धूलि स्व जन्म जन्म मद रूप पदाम्बुजो धूलि स्वांग जन्म जन्म श्री रूप गोस्वामी पाप का चरण का धूली बनना ये कितना बड़ा विचार है ये आम आदमी समझ नहीं सके दो जो आ फूल दे कैन नोट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बड़ा अफसोस की बात है गौर भजन विप्रलम्ब भजन कौन समझेगा परम पूजवाद के सब गुस्से ही महाराज एकदा पे सभा जब शुरुआत हुआ उनका आदेश हुआ था महाराज आप कुछ बताओ इस बारे में बोले महाराज सा, सब समा साम चमारों का सामने क्या बता है? सामने सब साम चमार बैठा है उसका सामने क्या बता है तो गुस्सा हो गया हल्ला मच गया ये क्या बात है अपने चमार क्यों बताया तो महाराज ने एक एक करके व्याख्या करके बताया कि ये गाली नहीं था चमार मतलब जिसका कंसेप्शन धारणा रोटी कमरा और मकान ये विचार से भरपूर है उसको ही चमार बोला गया चमार मतलब गाली नहीं था इसको जब एक एक करके एक घंटा प्रवचन किए तो सारे लोग चुप हो गया है बोले सचमुच हम लोग चमार है हम लोग यही जानते है और कुछ नहीं जानते हमारे गौरीय संप्रदाय का भजन मतलब विप्रलम्ब भजन राधा रानी का अपना आदमी जो रूपमंजरी है इनके अनुगत्य में जो हमारे नयन मनु मंजुरी जी है सब ये सब जो विचार दिए हैं ये सुनने के लिए कितना करोड़ों जन्म यू विल हैव टू वेट प्रपाद जी जब जा रहे थे प्रौपाद जी जब लीला संवरण करके नित्य लीला में जा रहे हैं उसका कुछ दिन पहले प्रपात बड़ा आरती का साथ बताए हमने जो बात बोलने के लिए ये जगत में आए थे जो विचार जो कथा जो सिद्धांतों जो तत्व तो तो बोलने के लिए आए थे एक भी आदमी नहीं मिला जिनका सामने हम इस बात गुरु वर्गो का बात छोड़ो आम आदमी ऐसा आदमी नहीं मिला किसका सामने हम, किसका सामने हम बताए भजन राज्यों का एवीसी प्रिमिनरी थिंग्स ये बोलते बोलते हमारा जिंदगी खत्म हो गया जो चीज बोलने के लिए आए थे जो चीज देने के लिए आए थे उसके लिए हमारा पास समय नहीं है आई एम गोइंग नाउ अब चले गए कितना बड़ा दुख की बात है हमारा गौड़ीय संप्रदाय का जिनको खम्बा मना गया खम्बा गौड़ीय संप्रदाय इनके नाम है शिलो माधविंदुपुरीपाद शिलो माधविंदुपुरीपाद जी भजन करते करते अंतिम समय में जब जाने का समय है तो रो रो कर एक श्लोक प्राय प्राय बोलते थे अय दिन दीन दयादनाथ मथुरा नाथ कदाबल कश्य हृदय तदलोक कातरम ऐसा बोलते थे रोते रोते श्री चैतन्य महापौ परात्पुर अखिलेश्वर होते हुए भी लीला किए भक्त का लीला किए श्री चैतन्य महापौ किस चीज देने के लिए आए इसका बारे में पूछो बहुत दिन से भजन कर रहा है कुछ रोशनी नहीं डाल सकता एक्चुअली फॉर वट रीजन चैतन्य आने का मकसद क्या है चैतन्य चरित्र में तो मैं बार बार कृष्णदास को विराज गोस्वामी राधा रानी का अपना आदमी प्रिय नर्म सखी राधा रानी खुद बताया विश्वनाथ चौक होती बात वो मेरा प्रिय नर्म सखी उन्होंने जो सिद्धांत तो विचार किए ठीक है हमने दो दिन पहले चर्चा कर रहे का बात को छेड़ा था थोड़ा क्या बात था जो काम गायत्री आप जप करते हो सारे 24 अक्षर हैं उसमें तमाम भगवान नंदन नंदन श्री कृष्ण का टॉप टू बॉटम आपका शरीर का वर्णन है जब तक मंत्र देवता का साक्षात दर्शन ना हो जाए मंत्रों का जप करते करते तब तब कर आप आपका भजन का कोई लाभ नहीं जो मंत्र गुरुजी दिया है वो मंत्र को जब करते करते मंत्र देवता का साक्षात्कार करना जरूरी है सिमान महाप्रभु साक्षात भगवान लेकिन फिर भी राधा रानी का भाव लेकर ये सब चर्चा किए जो बात को आज टॉपिक्स रखा गया चर्चा का ये इतना बड़ा गंभीर विषय है तो हमको हंसी आ रहा है हाउ आई कैन डिस्कस दिस क्रिटिकल टॉपिक्स नाव सिचुएशन ऐसा नहीं है फिर भी थोड़ा सा चर्चा करने का आदेश उय करके अपना संसदन करें महाप्रभु राधा भाव अंगीकार करके श्री नंदनंदन भगवान श्री कृष्णों का भजन करने का जो रास्ता दिखाए नंदनंदन भक् योर अटेंशन फ्लेस नंदन नंदन भगवान श्री कृष्णों का जो भजन करने का रास्ता दिखाए चैतन्य महाप्रभु इसका बारे में हमारा गोस्वामियों ने सुंदर बताए चैतन्य महापो किस लिए आए निज भजनो द्राम उप सच किंग में पुनर पिधीश्वर यशि पद हम चैतन्यमापो किस लिए आए? सदो पहा सो श्रीमन धीतमन झुका वही प्रणयितम श्लोक है और बाद में ये सब बात है जो निजो भजन मुद्रम उपदिशम निजो भजन का जो मुद्रा है मुद्रा मतलब गोपन सिग्नल जो अपना भजन कर रहे तो तो सल स्वरूप रकम थोड़ा उठाया था भजन का बहुत गंभीर चीज है ये कोई खेलकूद नहीं ये सब चीज को आपका सामने रखने के लिए चैतन्य महापो अपना जीवन जिंदगी को हमारा सामने रख दिया देखो कैसा हालत है कौन सुनेगा यहाँ कोई एक आदमी है सब सुने चैतन्य महापो का हालत क्या है विप्रलम्ब भाव में मैंने दो दिन पहले ये बात को खोला था जे व्हाट इज द सिलेबस अब गौड़ी स्कूल ऑफ फिलोसोफी ये गौड़ी भजन का जो सिलेबस है ये क्या है ये कोई बता नहीं सका जब सिलेबस ही आपको पता नहीं कि गुरुजी गुरुजी गुरु, जी, गुरु जी बोल के क्या फायदा होगा गुरुजी गुरुजी गुरु, जी, गुरु जी बोल के क्या फायदा होगा सिलेबस क्या है पहले हमारा टारगेट होना चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू दैट टारगेट आई विड हैव टू अप्रोच टारगेट हमारा सामने नहीं है तो कैसे भजन में आगे चले संभव नहीं है वो जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है आराध्य भगवान स्तने वृंदावन रामा काचित उपना ब्रजपोति वर्गे नज कलिता श्रीमद भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुमाथ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मत इदम तत्रादर पर पहला बात तो ये है भजन करना किसको भजन करना है नंदनंदन से कृष्ण आराध्य भगवान ब्रजेशनय ब्रज का ईशो है नंद महाराज उसका तनय है नंदनंदन कृष्णो जिसका आविर्भाव तिथि आज है वो आराध्य है आराध्य भगवान ब्रजेशनय धाम बृंदावनम अराम्या काचि उपासना उपासना का पद्धति क्या है राम्या काचित उपासना ब्रजबोधु वर्गी कल्पिता ब्रजबोधुगण जो, जो सा रास्ता दिखाए ये हमारा समझने का बाहर है दैट इज वाई चैतन्य महापहु केम चैतन्य महापहु आए और गोपी भाव लेकर खुद दिखाए ये सब चिंता का बाहर है चैतन्य महापभ जब आए बचपन से लेकर संकीर्तन को प्रचार करने का जो बहाना किए तो है ही है अंतिम में गया से लौटने का बात वाज़ द फर्स्ट इंस्टेंट व्हेन स्टार्टेड वहाजभाप कदाचित मिश्रा वासपति सुत उहात अददद अधिक धर्ग भुजपतो का का बिकल बिकल गो गो बचा इत्यादि श्लोक का चर्चा वृंदावन में होता है चैतन्य महापौ जो गया से आए हैं आने का बाद पागल का मापिक रोना शुरू कर दिया मूर्छित और मैया ने सोची हमारा लड़का बेटा पागल बन गए शिवा शादी गदादा सब समझ गए ये पागल नहीं है जिसलिए प्रभु ये जगत में आए है और ये भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण छोड़कर आमी बिना ब्रजो प्रेम दीते नहीं शक्ति निशिंग देव नारायण रामचंद्र बराह किसी का बस का काम नहीं है ये ब्रज की जो प्रेम है जो देने के लिए आए हैं चैतन्य महाप्रभु ये चैतन्य महाप्रभु साक्षात नंदनंदन कृष्ण ही है ये साक्षात नंदन नंदन कृष्ण ही हैं इसीलिए ब्रजो प्रेम देना उनका ही काम है बाकी राम का काम नहीं है ये बराहो जी निशिंगदी का काम नहीं है हमने सूबे में एक बात को खोला था जे भगवान का जितना सारे अवतार है राम निशिंगो बराहो हैं जितना सारे अवतार है कुरो आदि सब कुछ अवतार ये अवतारों में आपको भेद दर्शन करने के लिए हम शिक्षा नहीं देते हम भेद दर्शन करने के लिए नहीं शिक्षा देने आए विष्णु तत्व तो सब एक है यूनिक है लेकिन सिद्धांत तो ये है सिद्धांत तु अभेद ओपी श्री ईशो कृष्ण स्वरूप यो सिद्धांत तु अभेद ओपी ईशो कृष्ण स्वरूप यो रसेन उत्कृष्व कृष्ण ऐसा रसोस्थिति ही कौन समझेगा किसका सामने बता तो बताया सिद्धांत बताया जे सिद्धांतों का विचार से राम कृष्ण निशिंग में भेदभाव मत करो भेदभाव करने के लिए शिक्षा नहीं दे रहा लेकिन रसेन उत्कृष्ते उत्कृष्ट होता है कृष्ण में रस का सबसे बड़ा एक्सीलेंस ही है किस लिए हम भगवान श्री कृष्ण का आराधना करें व्हाट फॉर व्हाट इज द रीजन दे आर ऑल फूल सब आए हैं दर्शन करो घूमो पागल का माफी थोड़ा खाओ और चलो अरे हम कृष्ण भगवान का क्यों भजन करें व्हाई नॉट राम हम राम को क्यों भजन ना करें भले हम तो माना नहीं करते आपको राम भजन करने का इच्छा है यू कैन डू इट हम झगड़ा नहीं करते हम बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्णों का अंदर नंदनंदन श्री नंदन कृष्णों का अंदर सारे रसों का एक्सचेंज हो सकता है समझा मेरा बात सारे मुख्य रस पंचमुख रस सप्त तो गौण रस द्वादश प्रकार का रसों का टोटल एक्सचेंज विनिमय ओनली एंड ओनली पॉसिबल विद कृष्ण भगवान श्री कृष्ण नंदनंदन कृष्ण का साथ ये संभव है बाकी रामला का साथ ये भी एक्सचेंज करो संभव नहीं है संभव होगा नहीं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में गए तमाम दक्षिण भारतों को दक्षिण भारत का जो आम आदमी है सब पर कृपा करने के लिए और जो देने के लिए साक्षात नंदनंदन श्री कृष्ण अपना शरीर का कॉम्प्लेक्शन शरीर का कलर बदल कर आए हैं राधा रानी भाव करके उन्होंने खोद पूरा तमाम दक्षिण भारत में और उसका बाद वाराणसी आदि उत्तर भारत में सारा कृष्णा प्रेम का प्रचार करने के लिए प्रेम क्या वस्तु है ये देने के लिए जब तमाम दक्षिण भारत को छानबीन कर दर्शन करने का बहाना लेकर कीपा करते करते हुए वापस आए तो बाद में पुरुषोत्तम धाम में आने का बाद बताते मैंने बहुत जगह ढूंढा बहुत जाग गया लेकिन आप और लोग जैसा भक्त तो नहीं मिला कहीं बड़ा पूरा तमाम दक्षिण भारत हम छान बीन कर दर्शन किए स्टिल आई कुड नॉट फाइंड दैट काइंड ऑफ डिवोशन उसी किस्म का जो डिवोशन है वो हमने तमाम दक्षिण भारत छानबीन कर लौटे आए बट आई एम वेरी सैड आई कु्रेस आउट इवन इन ए सिंगल इंस्टेंट एक भी उदाहरण नहीं मिला जहां ये वृंदावन चंद्र का साथ जो गोपियों का समर का जो प्रेम की लीला है दक्षिण भारत का आदमी बिल्कुल समझते नहीं पोपाजी बोलते हैं पोपाजी भी प्रचार के लिए गए दक्षिण भारत में बहुत सा गोदावरी का तीर में, साउथ इंडिया मेड्रास में बट ही वॉज ऑल्सो फेड अपू फाइन नोवर इज रेडी टू एक्सेप्ट दैट काइंड ऑफ दर्शन ऐसा किस्म का भाव लेने के लिए एक भी आदमी नहीं है पोपाजी में दुख दुख पा जी ने बड़ा दुखी होकर बताए दक्षिण भारत का आदमी ये नंदन श्री कृष्णों का प्रेम का बारे में बिल्कुल इनका जानकारी नहीं है तो जानकारी नहीं इट्स ओके लेकिन ऊपर से ये लोग घृणा करता है ये क्या है राधा रानी एक लड़की जनानी का साथ भगवान श्री कृष्ण के ये यूजलेस घृणा करते हैं प्रोपा जी ने बताया ये लोग इतना बोका है सिर्फ इतना तक जा दे देखें गो अप अपू दिस पॉइंट कहा कि पार्थ सारथी कृष्णो पार्थो सारथी इतना तक जा सकता है इसके बाद लक्ष्मी नारायण का जो लीला महाराज जी ने बताया ऐश्वर्य जो आपकी चैतन्य में तो में ये भरपूर सिद्धांत तो है ये बात को खोला है ओश्वर जो श्रील फेमे नहीं मोर प्रतो जहा ऐश्वर्य है उसी प्रेम में भगवान बोलते हैं हमारा प्रीति नहीं होता सब हमको सोचते हैं ये भगवान है हमको ये सब दे देंगे रक्षा करेंगे हमने दो दिन पहले ही भी बताया था बोलो प्रहलाद महाराज का भक्ति किस किस्म का भक्ति है कैन यू से रोन्ती देव का भक्ति किस किस्म का भक्ति बोलो भरत जी महाराज का भक्ति किस किस्म का भक्ति सारे चलिस साल अपने गौड़ियामठ में गुजार दिया स्टिल यू कैनोट से ओनली चिल्ला चिल्ला कर दो चार कीर्तन करने से कुछ नहीं होगा तरक्की चैतन्य चैतन सिद्धांत तो है पूरा सिद्धांत तो बोलिया चित्ते न करो ओलस यहां वही किन लागे सुधीर मानस सिद्धांत तो विचार में आलसी मत हो हरिभजन का आलसी खाने का होशियार भोजन का होशियार तुलसीदास जी बोल ये सब विचार कब समझोगे जब ये सब फिर नहीं आए तो चेहरा अंधेरा में रहोगे कुछ नहीं होगा सिद्धांतो बोलिया चित्य न करो अलौस यहां हे किसने लागे सुधीर और मानोस कृष्ण भजन क्यों करे क्यों वो लोग इतना पागल है हल्ला मचा के दो चार गोला उड़ा दिया कीर्तन किया की बस हो गया कीर्तन पहला बात तो यह है किर्तन का मसला क्या है कितन कहाँ से आपको मिला है जब अनुभव अनुभवी नहीं है सिद्धांत तो ज्ञान नहीं है वो तो हल्ला मचाएगा कितन और सारे लोग डांसिंग शुरू कर दे अभी ये जगत का ये हालत हुआ है चंडीगढ़ में ये गुलदीप जी बता रहे थे ऐसा कीर्तन पकड़ो तो सारे नीत नाचना शुरू कर देगा दे थिंक कृष्ण प्रेम दे थिंक इट कृष्ण प्रेम फूल बोका है मूरख है ये कृष्ण प्रेम नहीं है ये पैसिव काम है इट इज काइंड ऑफ पैसिव सेक्स पैसिव काम है तुम्हारा अंदर वो तो तुम डांसिंग कर रहे हो प्रेम तुम कहां जाने कहां से सीखा है सब कौन सी जगह प्रवचन सुने हो बताओ जहां हमारा सामने आए हो हाँ, आप सुनने के लिए सब चीज शरम होना चाहिए ये सब गुप्त सिद्धांत तो प्रोपात जी का है सुनने के लिए काबिल बनना चाहिए इसलिए बताए सिद्धांत तो बोलिया चित ना करो अलौस यहाँ थे कृष्ण लागे सुधीर मानोस कृष्ण भजन में लगे मन कब जब कृष्ण का लीला मिठास परिकर वैशिष्ट सारे भगवान का जो हमारा दिल में एकदम बैठ जाए पूरा खून खून में नस नस में भगवान श्री कृष्ण का जो आनंद है भगवान श्री कृष्ण ने जो लीला है भगवान का जो रूप है वैशिष्ट्य है सारे हमको हिलाना शुरू कर देगा सारे तन मन हिल जाएगा तब सोचोगे कृष्ण तो भजन शुरू हुआ है जीवों को स्वाई पादुर सिद्धांत तो दिया है प्रथम आदो कृष्ण नाम श्रवण करने के लिए योग्यता होना चाहिए हृदय का अंतकरण साफा होना चाहिए तब कृष्ण नाम शोवन करने का योग्यता होगा कृष्ण नाम शोवन करने का योग्यता जब होगा उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जो लीला है भगवान का रूप रूप शवने नद उदय योग्यता भवती तब रूप श्रवन करने का योग्यता आएगा जब रूप शवन करने का योग्यता परिपूर्ण रूप में भरपूर आ जाए तब भगवान का पूरा परिकर जो लीला है वो अपना सामने नाचना शुरू कर देगा ट प्ले खेलने का दरकार नहीं है अपना सामने नाम करते करते आ जाएगा पूरा भगवान का ला लीला वैशिष्ट सब उदित होते रहेगा नहीं तो किस किस्म का कृष्ण भजन पूरा दक्षिण भारत होके चैतन्य महापू ने बताए एकमात्र मैंने उड़ुपी में मध्याचार्यों का वहां गए तो वहां बाल गोपाल का दर्शन हुआ भगवान श्री कृष्ण अफसोस के साथ बोल बोले पूरा दक्षिण बाग हमने छानबीन करके आए महाराज उसके बाद एकमात्र हमने देखा उड़ुपी में जो तत्ववादियों का उधर माध्वाचार्यों मद्वाच, का उधर बाल गोपाल का दर्शन हुआ वो भी सिद्धांतों उसका साथ चर्चा किए दे आर नॉट अप टू दैट लेवल चर्चा किए तो देखे वो सब ये सब तत्व बता रहेगा ये मजे का बात है चैतन्य तो महापभू बताएं हमको कीपा करके सात सदन बताओ हम कुछ नहीं जानते तो वो लोग साधन बताना शुरू कर दिया और साध सदन बताने का बाद कर्मार्पण आदि ये सब बताने का बात महापभू मजा करके बोलते हैं महाप्रभ का लीला ही ऐसा है किसी को दुख नहीं देते बोले आप हमको मायावादी सन्यासी सोचकर सिद्धांतों का जो ऊंचा विचार है ये सब हमारे सामने नहीं खोलते हो हमको वंचित करते हो शास्त्र में तो ये सब बताया तो तत्ववादी तो तो लोग घबरा गए अरे ये खुद ये सब सिद्धांतो बोलते हैं और हमको बोलते हैं सिद्धांतो बताओ हम कुछ नहीं जानते साधो साधो तत्व सिखाओ और महाप्रभु को मत अपमान नहीं किए महाप्रभु बोले देखो आप शायद हम हमारा हमको मायावादी सन्यासी समझकर कर सामने सिद्धांतों का जब ऊंचा विचार ये आप खुलने के लिए आपका सामने थोड़ा आप, आप, आपका सामने थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है आप खुल नहीं रहे हो में हमने तो शास्त्रों में पढ़ा ये विचार है आप भगवान श्री कृष्ण को भजन करें या नारायण को भजन करें या सिंहदेव का भजन करें रामलाला का भजन करें इसमें धीरे धीरे हम विचार बताते रहे इट विल टेक टाइम आपको कीर्तन का अवसर देना चाहिए कीर्तन होना जरूरी है सब नींद हो नींद में लगे हुए है भूख लगे क्या करे बेचारा उनका भी कोई दोस्त नहीं है हाँ, कीर्तन होने से थोड़ा रिवाइव करे ये सब कथा कौन सुने तो इसमें चैतन्य महाप्रभु का कहना है जो हम क्यों भगवान नंदन नंदन का भजन करें इसी बात को चर्चा करते हुए दक्षिण भारत में जो वहां श्री संप्रदाय का जो वेंकट भट्टो इन लोगों का साथ जो चर्चा हुए हुआ तो महाप्रभु ने एक तो बात पूछा जय लक्ष्मी जी क्यों भगवान नंदन नंदन श्री कृष्ण का संग करने के लिए इतना बेचैनी बैठी हुई है क्या बात है वो बता नहीं पाए उसको जानकारी नहीं है ओ ओस जो मार्ग में लक्ष्मी नारायण का भजन तक ही उसका भजन का एक्सीलेंसी है उनका इतना तक उसका बात जानता नहीं उनका विचार मालूम नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि लक्ष्मी जी अभी भी बेल बेलवन में बैठी हुई है तपस्या कर रही है किस लिए बोले नंदन, नंदन भगवान श्री कृष्ण का साथ संग करें उनका जो लीला मिठास है रूप का मिठास है इनका आस्वादन करे लेकिन संभव नहीं यहां तो कि गोपेश्वर महादेव जी जब भगवान श्री कृष्णों का जो लीला में प्रवेश करने का अधिकार मांगया तो उनको लिखा गया था नो एंट्री नो एंट्री इसमें प्रवेश नहीं है बाहर निकाल लो गोपियों ने निकाल दिया और रोया भाई हमको थोड़ा कृपा करो आप लोगों का कृपा से हो सकता तो नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण बोले भोले बाबा को थोड़ा चांस दिया जाए वो भी तरीका बताया वो गया जहां भगवान श्री कृष्ण का साथ राधा रानी का मान का विचार हुआ मान का जो प्रसंग है मान सरोवर और भोले बाबा और आसूरी मोनी आसूरी मनी दोनों ने वहां गए कहा मान मानसरोवर में डुबकी लगाए मान सरोवर का महिमा ऐसा है मानसरोवर में डुबकी लगाने के बाद गोपी भाव आ जाए प्रेम आ जाए जब डुबकी लगा के उठे तो भाव तो आ गया लेकिन बाहर का वे तो भोले बाबा का है ही है जटा है ऐसा है बोले ये सब फेंको पार्वती जी ने बताया सब फेंको ये सब कुछ नहीं होगा फिर अपने हाथ से पति देवता को गोपी भाव ने सजा दिए वो गोपी भाप का श्रृंगार होते हैं आप जाओगे गोपेश्वर में तो देखोगे नलद है घू घूंग है सब कुछ देख के गोपेश्वर महादेव का सांझ का टाइम में ये सिंगार होते हैं गोपीभाप ये गोपीभाप सर्वश्रेष्ठ है इसलिए जर का विचार में देखो जो कोई पुरुष का पौरुष तो क्या जर में तो ना तो कोई ना तो कोई पुरुष है ना तो कोई स्त्री है ये तो विचार दिखा हुआ है माया देवी का इनको स्त्री बना के रख दी उनको पुरुष बना के रख दिया ये विचार तो नहीं है ये विचार नहीं है बस ये सब दुनिया में आपको पैदा होने के लिए एक तो चोला का जरूरी है मनुष्य चोला का इसलिए आपको मानव जन्म दे दिए तो उसमें आपको पुरुष बना दिए उनको स्त्री बना दिए लेकिन जब जब तक तो आपका अंदर में ए डिस्टिंक्शन ये स्त्री है औरत है या मैं पुरुष हूं ये विचार जब तक तो आपका अंदर रहे यू आर नॉट एंटाइटल इंटू दिस कृष्ण लीला जब तक तो आपका अंदर में ये वो लड़की है मैं लड़का हूं ये विचार बने रहे तब तो तक तो भगवान से कृष्णों का ये जो गुप्त लीला है सुनने का कोई अधिकार आपका नहीं है ये समझ के रखना ये चार दूषित चिंता कंसेप्शन ऑफ ब्लड एंड फ्लैश कंसेप्शन ऑफ ब्लड एंड फ्लैश ब्लाडी कंसेप्शन ब्लाडी कंसेप्शन ऑफ ब्लड एंड फ्लैश गिविंग पेन इट्स अ डेंजर यह डेंजर है सबसे बड़ा डेंजर ये आपको ये लीला में प्रवेश अधिकार नहीं देंगे ये जगत में कोई जनानी कौन पुरुष कैसा है विचार करके अपना आंखों से विचार कर सकता है समझा मेरा बात यह समझो कि यहां पुरुष बनकर बहुत आदमी बैठा हुआ है इनमें से किनका पौरुष हो तो अच्छा है एक मैया बता सकती है उनका हिम्मत है जनानी का विचार में पुरुषों का विचार होता है पुरुषों का विचार में जनानी कौन जनानी कैसी है जरो जगत का विचार ये आता है अरे अपरागिक जगत में नंदनंदन नंदन भगवान श्री कृष्णो जिनको बता दिया परम पुरुषोत्तमों जिनका ऊपर पुरुष बोल के बताने का है नहीं लीला पुरुषोत्तम और मर्यादा पुरुषोत्तम है रामचंद्र ए लीला पुरुषोत्तम भगवान पुरुषोत्तमो पुरुषों में जो बोलता हम पुरुष ये पुरुष नहीं है जितना सारे भगवान का पुरुष अवतार है जितना सारे अवतार इन सबों में वो पुरुषोत्तम एकमात्र और इनको आस्वादन करने के लिए आपको चाहिए क्या गोपी भाव समझा नहीं ये परक पर अखिलेश्वर पुरुषोत्तम इसका मिठास क्या है ये जो लीला पुरुषोत्तम है ये पुरुष का विचार आप करने जाओ इसको आस्वादन करने जाओ तो ये आपको अंदर में पुरुष अभिमान रहे तो ये पुरुष अभिमान लेके वो लीला पुरुषोत्तम का जो लीला का मिठास यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इसीलिए गौड़ी संप्रदाय में भजन करते करते ऊंचा स्थिति है गोपी भाव लेकर नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण का पुरुषोत्तम का जो एक्सीलेंसी है इस क्या है इसमें क्या मिठास है ये आनंद को आस्वादन करने के लिए ये मंजूरी भाव गोपी भाव दिखाया गया लेकिन सहजी आदमी जैसे भजन करते हैं वो नेवर परमिट इट हम लोग कभी ये परमिट नहीं करते समझा मेरा बात महाराज जी थोड़ा बहुत पहले खोला था कोई कोई संप्रदाय से हमारा पास ये भी प्रश्न आया जे राम जी तेता युग में पहले आए और दापोर में भगवान श्री कृष्ण आए महाराज खोला ये बात को लेकिन हल्ला गुल्ला हो रहा था हुई गोइंग टू हियर बात को ध्यान नहीं दिया तो नंदन नंदन श्री कृष्ण जो है तुम्हारा दापर युग में आए हैं और ये जो राम लाला ये तो दा, दापर युग में आए वो तो तेता युग में आए तो तेता जुग का राम तो बड़ा हुआ तेताजुग का जो राम है ही सीनियर टू कृष्ण ही सीनियर टू कृष्ण नंदनंदन नंद श्री कृष्ण कैसा विचार है देखो जबकि ब्रह्म संगीता बहुत सारे विचार महाराज जी खोला है हम दोबारा सब विचार नहीं करेंगे ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधि गोविंद सर्व कारण कारणम इसमें ही खुल्ला खुल्ला बता दिया नंदनंदन नंद श्री कृष्ण छोड़कर और कोई दूसरा नहीं है कारणों का आदिकारण आदिकारण एक नंदनंदन नंद श्री कृष्ण आप प्रश्न ये उठता है आप लोगों में जिन लोगों का हृदय में ये सब तर्क बने रहता है बेचैनी है, है। महाराज गौड़िया वाले उल्टा बोलते हैं हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे यही तो बोलना चाहिए महाप्रभु आकर सब उल्टा कर दिया <laughs> महाप्रभु सब उल्टा कर दिया हरे कृष्ण हरे कृष्ण बताया ये सब उल्टा काम पहले तो राम जी आए हैं तो हमारा ये एक सवाल आपका सामने है कैन यू गिव एंसर ट्वीट दिस दिस क्वेश्चन हमारा एक क्वेश्चन है अगर राम जी कृष्ण जी से सीनियर है तो प्रहलाद महाराज जी जब सत्तु का है वो जो प्रवचन करते हैं तो वहां भगवान श्री कृष्ण का नाम कैसे बताएं भगवान श्री कृष्ण का नाम है वो श्लोक का जानो भूले सतोबा मोती न किसने परो सतो बाथो विपद दे तो गिहो व्रता नशता पुनः पुनः चरबितो चोर बनानम ये श्लोक को हम हमारा इच्छा है एक पूरा प्रवचन में ये श्लोक का व्याख्या करे लेकिन नॉट टू आज नहीं ये होने से अक्केल होगा शर्म आएगा हमारा स्थिति क्या है और महाराज की सब चीज बताने के लिए बैठे है। हैं? ये सब बताना तो तो ये प्रहलाद महाराज जी हमारा आपका सामने क्वेश्चन है प्रहलाद महाराज तो सत्यजुग का है तो प्रहलाद महाराज जी का पास कृष्ण जी का नाम कैसे याद आ रहा है मोती रतो सतोवा क्यों कृष्ण जी का राम का ही नाम ले लेते ये नहीं विचार ये नहीं ये जो अवतार है सब लाइक साइक्लिक ऑर्डर ऑलवेज मूविंग एक चक्का एक चक्का जैसे ऐसे रोटेटिंग अवस्था में है मूविंग ऐसे ऐसे अब मूविंग जो राउंड जो एक्टो तो चक्का है उसको हम अगर बोले इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट आप बोलोगे महाराज इट इज आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट हम बोले ये स्टार्टिंग पॉइंट आप बोलेगे वाई नॉट दिस पॉइंट आप बोलेगी ये पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट आपका इस आपका बाद भी ठीक है क्योंकि एक चाका जो घूम रहा है उसका कौन आगे कौन पीछे, कौन पीछे विचार करे चाइक साइक्लिंग ऑर्डरताली सतेता दापरकली साइकिल ऑर्डर में चल रहे समझा मेरा बात इसमें कौन आगे कौन पीछे विचार कैसे आता है अर्थात राम जी का लीला नित्य है नंदन नंद भगवान श्री कृष्ण का भी लीला नृत्य है नृसिंगदेव भगवान का भी लीला नृत्य है सब बैकुंठ जगत में अलग अलग चैम्बर है चैंबर का मतलब ये नहीं हम हम हम ये सब अपरागिक जगत का सिद्धांत तो आपका सामने बोलने जाए ना हमको शर्म आता है क्योंकि हम बोलने जाए क्या समझोगे कौन जन हम अगर बोले जे वैकुंठ जगत में रामला का एक अलादा अलग सा अवधपुरी अवधपुरी है वह नित्य जगत है बना हुआ है तो आपको कंसेप्शन आएगा ये अवधपुरी का डेफिनेशन मतलब यहां से अवधपुरी स्टार्टिंग हुआ है यहां खत्म हुआ हमको डर लगता है इसलिए हम नहीं बताते जब पहुंचा हुआ संत है वृंदावन में मैं आपको थोड़ा बहुत बताया ठीक है, है वो लोग सोचे कि महाराज जे अवधपुरी का चेम्बर इतना तक है तो निसिंगदेव का चेम्बर इतना तक है यहां इतना इतना स्क्वायर फुट है जैसे फ्लैट को मापा जाए कितना स्क्वायर फुट का फ्लैट आपने खरीदे हो नॉट दैट ये बिहू वस्तु चिन्मय वस्तु ऐसा है एक मिसाल हम दे देते है यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजिली चौतन चरित्र में तुम्हें बता हुआ है जब भगवान श्री कृष्ण स्वचीनंदन बांध बनकर आए और अंतिम में जब नीलाचल में लीलाचल मैं लीला रचा रहे थे उसमें गंभीरा मंदिर का अंदर रथ यात्रा का टाइम में वर्णन है लाखों करोड़ों आदमी देयर गोइंग वो लोग जा रहे हैं चैतन्य महापो का गंभीरा का अंदर आप बोले महाराज यू आर फूल महाराज गंभीरा मंदिर हमने देखे है कितना स्क्वायर फीट का वो हो होगा खूब ज्यादा से ज्यादा दो सौ स्क्वायर फीट का हो सकता है उसका अंदर लाखों करोड़ आदमी क्यों जा रहा है कैसे हो सकता इसका वर्णन में बोला हुआ है ये सब जीवों को जब खुले हैं क्या गंभीरा मंदिर का स्थिति ऐसा हो गया एक मिसाल और दे दे दो मिसाल को चर्चा करके आज का चर्चा हम खत्म करेंगे आई एम नॉट गोइंग टू एक्सटेंड एनिमो बहुत बोका आदमी बोलते हैं महाराज आप जाम कीर्तन करते हो उसमें लिखा हुआ है राधा रानी जाप जाब से जाप गांव से आवी आने के बाद यहां वहां लीला की और राधा कुंड में पहुंची राधा कुंड में थोड़ा बहुत लीला किया फट से चला गया वहां तो, कुसुम सरोवर में तो, चला गया कहा सूर्य पूजा करने के लिए फिर तुरंत आ गया क्या मामूली बात है खेलकूद है क्या हम बोला यू इडियत बोले काली दे दिया हमने गाली नहीं दिया रियल युवाट आप अपना जिंदगी में Time, space and matter. Scientist Einstein. One question was putted in front of Einstein. Einstein का सामने एक क्वेश्चन किया था आम आदमी ने बोले आइंस्टाइन वट डू मीन बाई टाइम समय का क्या डेफिनेशन है आपका हिसाब से तो आइंस्टाइन ने बहुत बताए time is nothing but movement. टाइम इज नथिंग बट मूवमेंट विचार ठीक ही है सारे तमाम दुनिया रोटेटिंग अवस्था सूर्य भगवान का घूमते घूमते जाने का साथ सारे डिसप्लेस्ड हो रहा है यू आर ऑल्सो डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इज फ्रॉम यूर ओरिजिनल पोजिशन आपका तबीयत, आपका शरीर का टिश्यू दिन पे दिन चेंज होते रहा रोटेटिंग तो Einstein ने बताया टाइम इज नथिंग बट मूवमेंट लेकिन बात यह है इफ टाइम इज नथिंग बट मूवमेंट नाउ क्वेश्चन इज कमिंग हु और व्हाट विल मूव कौन वस्तु और कौन व्यक्ति मूव करे तो क्वेश्चन ऑफ मैटर कमिंग समझा टाइम का डेफिनेशन देने का साथ साथ आ गया हमारे सामने कोई वस्तु और व्यक्ति का ऑटोमेटिक कंसेप्शन आ ही जाएगा हु और व्हाट विल मूव उसके बाद क्वेश्चन आएगा जब जब क्वेश्चन इफ द क्वेश्चन ऑफ मूवमेंट कमिंग मूव करने का क्वेश्चन ऑफ सम स्पेस इज आल्सो इन्वॉल्व कोई अगर कुछ वस्तु और व्यक्ति मूव करे तो उसका स्पेस का जरूरी है कोई स्पेस का जरूरी नहीं है सो अल्टीमेटली आई कैन प्रूव दैट टाइम स्पेस एंड मैटर इंटर राइट ए साइंटिफिक एविडेंस लेकिन वो जो साइंटिफिक एविडेंस इट इज इफेक्टिव Within this material world, right? राइट ये जो टाइम स्पेस ऑफ मैटर का कंसेप्ट हमने फिजिक्स का केमिस्ट्री का सारे प्रमाण देकर तमाम साइंटिस्ट लोग बैठे उसका प्रमाण कर देंगे पूरा चीज को एक तो एग्जीबिशन हो जाएगा तो इसमें टाइम स्पेस ऑफ मैटर का जो कंसेप्शन इट इज इफेक्टिव फॉर दिस मेटेरियल वर्ल्ड ए जो फ्रेम इन विच यू आर पुटेड इन जिस दुनिया में आपको रखा गया विद इन दिस फ्रेमवर्क दिस कंसेप्शन कंफर्म बट बियॉन्ड दिस मेटीरियल कंसेप्शन एंड स्पीकिंग अबाउट दिस हमने वो कंसेप्शन करके बोल रहे हैं जो टाइम स्पेस ऑफ मैटर का बाहर, अब ये नहीं कह सकते हो राधा रानी अभी कोई वाहन नहीं है देर इज नो no कार राधा रानी कैसे इधर से फट से चले गए सूर्य कुंडो सूर्यकुंड फट से आ गए यहां मारा ये तो जब की बात है नो ये अजब की बात नहीं है ये सिद्धांत की बात है जीव गोदे सब सिद्धांत को खुलेम कमलम सहसा जो सहस्व सहस्त्रपत्तम कमलम गोकुलाक्षम महापदम तत्कोकार तथ अनंतांश ये ये जो देखने में धाम ऐसा है लेकिन ये जैसे एक पद्मफूल है पद्मफूल का माइंड ये पद्मफूल का लोटस का और जगत का ये लोटस ये पूरा गोलक धाम है इसका इनर साइट आउटर साइट सेतोद्दीप ये सब वर्णना है कभी सुनोगे इच्छा है तो नहीं तो पड़ा रहो चैतन्य महाप्रभु का जो लीला है ये भगवान श्री कृष्णो का जो लीला है इसका अपेंडिक्स है अपेंडिक्स जानते हो कोई बुक्स खत्म हो गया इसका परिशिष्ट परिशिष्ट अपेंडिक्स तो गौराग लीला इज द एपेंडिक्स ऑफ टोटल कृष्ण लीला कृष्ण लीला का सारे परिशिष्ट है गोलोक का जो धाम है आर वृंदावन धाम एक ही है लेकिन वो शैतोद्दीप बोलकर आउटसाइड में है और इनर कोर में राधा गोविंदो का लीला चल एक ही है ये भी मन वो भी नॉन डिफरेंट ये भी गोलोक गोलोक अब ये जो लोटस है तो लोटस पद्म फूल है अपरागित जगत का जिसको बिना बताया अभी हम ब्रह्म संगीता से जिसको माना गया कि गो, गोकुल धाम गोलोकधाम ये कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है समझा मेरा ये प, ये जो लोटस का पद्म फूल का एक्सपेंशन होता है कभी ऐसा कभी ऐसा कंट्रैक्शन होता है समझा जब भगवान श्री कृष्ण रात का टाइम में जसोदा मैया सूला दी सोने के बाद जब सन्नाटा हो गया सारे गोकुल नाम नंदन नंदन श्री कृष्ण घर से झट से निकले और जहां लीला रचना है छठ से वहां पहुंच गए मैयू आप बोलोगे इट्स अ मैटर ऑफ जोक महाराज कहा वृंदावन है कहा आपका जोपीत मंदिर वृंदावन में आज कहा नंदगांव महाराज हाउ इट इज पॉसिबल आपको ये सोचना चाहिए इट इज बियॉन्ड मटेरियल कंसेप्शन अप्रागिज जगत का जब राधा रानी सेवा में डूबी हुई और गोपियों का साथ घेरे हुए दौड़ती हुई जा रहे है इट इज नॉट देयर मैटर टू थिंक हाउ मच टाइम इज देयर हमारा किस टाइम बचा है कितना देरी हुआ है सब चिंता नहीं करें राधा रानी भाव में लोग का दौड़ते रहेंगी और धाम कभी कभी, कभी कंट्रैक्शन हो डिस्टेंस को छोटा कर दे कभी कभी डिस्टेंस को बड़ा कर दे समझा मेरा बात जब कंट्रेक्शन हो राधा रानी दौड़ती है पागली, पागली नहीं का माफी और उनको ध्यान नहीं है तो कृष्ण आ गया समझ कंट्रेक्शन होगा कृष्ण भगवान दौड़े आज लीला का स्थलीय रास रचाने का स्थान है वृंदावन में वहां और भगवान का आप किसको मालूम है कैसे हो सकता कहां नंद, नंद गांव है कहां से भगवान श्री कृष्ण धीरे से चल दिए फट से आ गए कहा वृंदावन में आप सोचोगे महाराज ये कैसे संभव है ये सारे उत्तर दिया हुआ है चैतन्य चित में भले ये सब जोगमाया जोग माया जोग का काम है जोगमाया ये सब जोग माया भगवान का इनर पोटेंसी अंतरंगा शक्ति ये सब करती इनके काम है ये लोग सोचने का विचार नहीं है कि नंदगाम से वृंदावन का जो नंदगामी वृंदावन है नंदगामी वृंदावन है आप लोग सोचते हो गो आजकल जो वृंदावन बोलो तो वृंदावन हमने भागवत से प्रमाण कर देंगे वो भी वृंदावन है यहाँ तो कि कामवन का बहुत सारे जगह वृंदावन का अंदर लेकिन आदमी आम आदमी का आजकल धरना हुआ वृंदावन के मंदिर जहां आप जाते हो वृंदावन ये नहीं तो वहां का डिस्टेंस कम से कम 35 किलोमीटर होगा 35-40 किलोमीटर होगा कम से कम उससे ज्यादा ही होगा और भगवान श्री कृष्ण निकाले जोग माया का काम है कंट्रैक्शन करके नंदनंदन श्री कृष्ण पहुंच गया है वृंदावन में बंशी में पहुंच गए समझा मेरा बात क्यों भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है इसका थोड़ा बहुत विचार हमने किए हैं ज्यादा बचाने का बताने का टाइम नहीं है तो नंदनंदन नंदन श्री कृष्ण का जो भजन गौड़ीय संप्रदाय में है आप चिल्ला चिल्ला कर बता सकते हो सिद्धांत तो ज्ञान होने का बात आम आदमी को होशियार करोगे कि अगर आपको भग, भगवान का परिपूर्णतम प्रकाश व आस्वादन करना है भगवान का भगव समझो भेरा बात यह सिद्धांत तो, अंतिम सिद्धांत तो, भगवान का भगवत्ता भगवान का भगवत्ता का परिपूर्णतम प्रकाश है नंदनंदन श्री कृष्ण में भगवान का भगवत्ता का परिपूर्णतम प्रकाश है नंदनंदन में इसका पूरा विचार भागवत से पुराण से सारे दे सकते लेकिन टाइम नहीं है उसका बाद मथुरा देश कृष्ण का स्थान है उसके बाद द्वारकाधीश कृष्ण का स्थान है ये सब तमो तरो पॉजिटिव कंपेरिटिव कौम, सुपर डिग्री में विचार इस है इसलिए नंदनंदन श्री कृष्णों का भजन सबसे ऊपर है यह पर श्रेष्ठ सीमा है न कृष्णा चैतन्य जगति परतत्व परमीयो परतत्व का एक्सट्रीम पॉइंट ये शब्दों के द्वारा ये माने अपना निकालो कि मतलब ये खत्म हो जा रहा है इसका दूसरा एरिया आ जाता है ना नॉट दैट नंदनंदन श्री कृष्ण पर्वतोत्तर का शेष सीमा इसका मतलब ये समझो कि दिस इज द एंड पॉइंट, आफ्टर दैट ये सीमा का बाहर और कुछ है एंड पॉइंट बताया गया लेकिन ये एंड पॉइंट बताते हुए भी ये सिद्धांत तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि यह विभू वस्तु ये एंड पॉइंट बताया कि लेकिन एंड पॉइंट भी एंड पॉइंट भी एक्सटेंसिव वे बरते जा रहा है बारीते जाएगा नहीं तो वो बाड़े खोने खोने चैतन्य चित्र में तो नहीं पड़े हो यहां लिखा है भगवान श्री कृष्ण का आनंद का जो विलास है जो एक्सीलेंसी है उसका बारने का जाएगा नहीं है कृष्ण तो को विराज गोस्त सिद्धांत तो लिखे हैं कि बारी से जाएगा नहीं देर इज नो स्पेस टू अकोमोडेट बट स्टिल इट इज एक्सटेंडिंग इन फिनेटी से जाएगा नहीं तो वो बारे खोने खोने एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये लीला का मिठास लीला का आनंद ये वैचित्रो excellence ये सब बांटते जाता है हम इसका बारे में हम एक बोका है आप एक बोका है क्या चर्चा करें पाछाकल्प दुर्वश्य कृपा सिंधु भैच पतितान पावन भैष्णवे भ्यो नमो